जल जल का मूल्य बोले के में शरीर तेज नपुंस न तेज नपुस तीन शरीर तेज तेज का दिव्यांग आगे अट्ठाईस पृष्ठ देखिए दीपिका अट्ठीस दीपिका ऊपर में प्रथम पंक्ति ननु प्रथम पंक्ति का अंतिम दिया ननु सुवर्णम पूर्व पक्ष कहता कि सुवर्णम पार्थिवम पीतत्वात और गुरुत्वात् जो पीत पीतवर्ण होगा ये तेज का तेज में क्या रूप रहेगा जल में क्या रूप रहेगा भास्वर शुक्ल अभास्वर और तेज में भास्वर शुक्ल किंतु ये पीत, पीत होने से ये पार्थिव होगा तो सुवर्णम पार्थिवम क्यों पीतत्व पीत, तो पीत रूप पृथ्वी में ही रहेगा तो वो तेज जल में नहीं रहेगा और दूसरा है कि सुवर्णम पार्थिवम क्यों गुरुत्वाद तो गुरुत्व तो किस में रहेगा पृथ्वी और जल दोनों में रहना है तो भी गुरुत्वाद तो ये दोनों हेतु से सुवर्णम पार्थिवम दृष्टांत दृष्टान हरिद्राव हरिद्रा अर्थात हल्दी हल्दी कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि न अत्यंत अनयोगे सती घृताद्रवत्व नाश दर्शन अत्यंत अनल संयोग करेंगे तो घृतादि का द्रवत्व नाश हो जाएगा और जल मध्यस्थ घृत द्रवत्व नाश अदर्शनेन। हम जल में घृत रख देंगे और अत्यंत अनल संयोग करने पर भी ये घृत का द्रवत्व नाश नहीं होगा और जल का द्रवत्व नाश हो जाएगा तो तब फिर जल मध्यस्थ घृत रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा तो इसलिए कहते हैं जल मध्यस्थ घृत तो आप जितना भी अनल संयोग करिए घृत का द्रवत्व नाश हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो इससे क्या सिद्ध होता है असती प्रतिबंध के अभी जब आप घृत को जल में रख दिए तो ये प्रतिबंधक आ गया जल तत्व ये प्रतिबंधक हो गया असती प्रतिबंध के प्रतिबंधक कौन हो गया जल तत्व। असती प्रतिबंधक पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोग कार्य कारण भाव अवधारणा जहाँ जल मध्यस्थत्व नहीं है वहाँ घृत का जो द्रवत्व अग्नि संयोग से नाश होता है तो असती प्रतिबंध के पार्थिव द्रवत्व पार्थिव हो गया घृत घृत का जो द्रवत्व उसका नाश और अग्नि संयोग ये दोनों का बीच में कार्य कारण भाव है अग्नि संयोग हो गया कारण पार्थिव द्रवत्व नाश ये हो गया कार्य कार्य कारण भाव ये निर्धारण होता है प्रतिबंधक नहीं है तो पूरे पार्थिव द्रवत्व का अग्नि संयोग से नाश होता है प्रतिबंधक तो आ गया तो नाश नहीं हुआ प्रतिबंधक नहीं है तो नाश हुआ तो होने से पार्थिव द्रवत्व नाश और अग्नि संयोग ये दोनों का बीच में कार्यकारण कार्यकार अवधारणा निश्चय हुआ तो अभी जल मध्यस्थ और हुआ तब नाश हो जाएगा अत्यंत तो अनल संयोग द्रवत्व तो नाश होगा किंतु जल मध्यस्थ हो जाने से नाश नहीं होगा तो अगर जलो चला गया तो फिर जल मध्यस्थत्व तो नहीं रहा कोई तो प्रतिबंधक नहीं रहेगा अच्छा सुवर्ण से अभी ये पार्थिव के द्रवत्व वाला जो पदार्थ है पार्थिव द्रवत्व में ये घटना घटता है पार्थिव द्रवत्व अत्यंत अनलो संयोग होने से द्रवत्व नाश होगा ये घटता है किंतु सुवर्ण जो है वो अत्यंत अनलो संयोग करने से उसका द्रवत्व नाश नहीं होगा सिद्धांति कह रहा है इसलिए पार्थिव नहीं होगा पार्थिव तो अत्यंत तो अनल संयोग होने से नाश होगा वो तत्कालीन हो आजकल आजकल कहेंगे सुवर्ण को अगर आप अत्यंत तो अनोल संयोग करेंगे तो ये आजकल वाष्पो हो जाएगा उस समय में नहीं होता था आजकल आप लोग अगर उसको पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड तक तो करेंगे तो उसका नाश नहीं होगा अगर आप उसको फाइव थाउजेंड सेंटीग्रेड करेंगे तो वाष्प हो जाएगा वो रहेगा नहीं सुवर्ण से कहते नियम हो कि पार्थिव द्रवत्व नाश हो जाएगा अग्नि संयोग होने से किंतु सुवर्ण अत्यंत अनल संयोगे सती अनुद्य मानत्व का अधिकरण है जो सुवर्ण है उसमें अत्यंत अनल संयोग करेंगे अत्यंत अनल संयोग करने से उसका द्रवत्व चला जाएगा अनुच्छेद मानव द्रवत्व सुवर्ण में तो अनुच्छेद मान द्रवत्व का अधिकरण हुआ अगर सुवर्ण पार्थिव होता अत्यंत अनलो संयोग होने से उच्छिद्य मान द्रवत्व होना चाहिए था उच्छिद्य मान द्रवत्व द्रवत्व उच्छेद हो जाएगा अगर पार्थिव होता तो अत्यंत अनलो संयोग करेंगे तो उसका द्रवत्व का उच्छेद हो जाएगा जैसे घृतक किंतु सुवर्ण में नहीं होता है इसलिए पार्थिव नहीं है तो ये सिद्ध करते हैं नयायी के लोग पार्थिव अनुपपत्ते तो ये मुक्तावली में सब विचार आता है हम लोग साधारणतः तो न्यायवधि पढ़ करके, करके फिर मुक्तावली में चले जाते हैं तो ये मिलता है तो यहाँ थोड़ा होने से आगे आप लोग अगर पढ़ेंगे कभी तो थोड़ा सरल पड़ेगा अभी यह तर्क स्पष्ट हुआ तो इसलिए पार्थिव नहीं है क्योंकि अत्यंत अनल संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व उच्छेद्यमान नहीं हो रहा है इसलिए पार्थिवत्व अनुपते है तस्तृत द्रव द्रव्या वहां दिखता है सुवर्ण उसका द्रवत्व तो नाश हो गया अत्यंत अनोल संयोग करने से नहीं हुआ नाश प्रतिबंधक याव द्रव्यांतर सिद्धौ द्रव्यां... द्रब... पृथ्वी से ये भिन्न है क्योंकि अत्यंत अनोल संयोग करने से उसका नाश नहीं हुआ तो... पीत द्रव्य द्रवत्व नाश प्रतिबंधक द्रव द्रव्या पीतद्रव्य का द्रवत्व का नाश का प्रतिबंध अन्य कोई द्रव द्रव्या हाँ। अभी क्या हुआ सिद्धांती कह रहा है कि सुवर्ण जो है तेज है तेज में पीत रूप रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो इसलिए ये पीत रूप का जो अधिकरण होगा वो कौन होगा पृथ्वी होना पड़ेगा तो अभी जब आप उसको तो मतलब अत्यंत अन्य संयोग करके पिघला दिए अभी वहाँ पृथ्वी भी पिघला हुआ है और तेज भी पिघला हुआ है सुवर्ण में तभी जो पीत द्रव्य पीत द्रव्य पीत द्रव्य कौन होगा पृथ्वी उसका द्रवत्व का अभी नाश नहीं हो रहा है अभी दोनों मिले हुए हैं तो पीत द्रव्य का द्रवत्व का नाश नहीं हो रहा है अगर वो पृथ्वी होता पृथ्वी का द्रवत्व अगर अत्यंत अनल संयोग होगा प्रतिबंधक नहीं है तो नाश होना चाहिए अभी किंतु नाश नहीं हो रहा है अर्थात अभी प्रतिबंधक को कोई है जैसे घृत के साथ जल रहा इसी प्रकार की अभी पीत द्रव्य के साथ कोई एक प्रतिबंधक को है जिसके चलते उसका द्रव्यो का नाश नहीं हो रहा है स्पष्ट है ना तो इसको कहते हैं पीत द्रव्य पीत द्रव्य कौन ले रहे पृथ्वी पृथ्वी अर्थात सुवर्ण में जो पृथ्वी अंश है पृथ्वी उसका द्रवत्व द्रवत्व का नाश नहीं हो रहा है क्यों कहते हैं प्रतिबंधक है प्रतिबंधक द्रव्य द्रव्या सिद्ध हो कोई एक प्रतिबंधक है जो कि वो भी द्रव द्रव्य है जैसे वहां जल घृत जल घृत का द्रवत्व नाश नहीं हो रहा है क्योंकि प्रतिबंधक है प्रतिबंधक कौन था जल वो जल वो भी द्रव द्रव्य है द्रव इसी प्रकार की यहाँ भी ये जो पीत द्रव्य रूप पृथ्वी है उसका द्रवत्व का नाश नहीं हो रहा है क्योंकि कोई प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक द्रव द्रव्यंतर कोई एक अन्य द्रव्य होना चाहिए जो कि द्रव्य है वो सिद्ध है मानना पड़ेगा जैसे वहां जल था ऐसा यहाँ कोई है अभी ये कौन होगा नैमित द्रवत्व अधिकरणतया तो जलत्व तो अनुपत्य कहेंगे यहाँ जो प्रतिबंधकत्वेनो विद्यमान है कोई द्रव द्रव्य घृत के लिए कौन था वो सांसिधिक द्रवत्व वाला है इसलिए जल ऐसा ही पिघला हुआ था अभी किंतु ये सुवर्ण के साथ जो पृथ्वी अंश है पीत द्रव्य पृथ्वी और उसके साथ सुवर्ण तेज ये दोनों में क्या साथ? ये जो तेज अंश है जो की अभी प्रतिबंधकत्वेनो माना जाता है ये क्या सांसिधिक द्रवत्व वाला पहले था क्या ये कोई नैमित्तिक द्रवत्व है क्योंकि पहले नहीं था इसलिए अभी यहाँ जो पीत द्रव्य पृथ्वी का द्रवत्व का नाश नहीं होने के लिए जो प्रतिबंधक है वो सांसिधिक द्रवत्व वाला नहीं है नहीं है इसलिए जल नहीं होगा अच्छा अभी देखिए नैमितिक द्रवत्व अधिकरण तय वो सांसिधिक द्रवत्व का अधिकरण नहीं है कौन जो प्रतिबंधक तो का द्रवत्व अधिकरण तया इसलिए जलत्व अनुपत वो जल नहीं होगा प्रतिबंधक जो है वो जल नहीं होगा और जो प्रतिबंधक है वो भी रूप वाला है तो होने से रूपया वायु आदि भावत क्योंकि जो प्रतिबंधक है वो भी रूप वाला होने से वायु आदि में वो अंतर्भाव नहीं हो रहा है ये रूप वाला कैसे कहेंगे प्रतिबंधक रूप वाला पीत द्रव्य तो पृथ्वी हो गया प्रतिबंधकों का क्या रूप है कहेंगे ये थोड़ा हरिद्रा में भी पीत रूप है हरिद्रा पीत रूप और सुवर्ण पीत रूप समान होता है ना ये थोड़ा अधिक और चिकमिक करता है चमकता है ये चमकता होने से कहेंगे कि ये जो चमकता ये पार्थिव पीत का नहीं है तो उसमें अभी दो चीज मिले हुए हैं एक पार्थिव पीत हरिद्रावत किंतु दूसरा ये जो चमक है ये थोड़ा भासुर जैसा है इसलिए ये कोई अलग पदार्थ है तो अर्थात तो वहां जो प्रतिबंधकत्व ना विद्यमान है उसमें भी एक रूप है नहीं तो ये चमक कहाँ से आया ये जो चमक अंश रूप दिखता है वो उस प्रतिबंधक अंश का है एक हो गया पार्थिव रूप पीता द्रव्य और दूसरा हो गया प्रतिबंधक वो प्रतिबंधक का ये चमक रूप है होने से वो प्रतिबंधक वायुवादी नहीं होगा क्योंकि उसमें वो चमक रूप नहीं रहेगा तो कहते हैं रूपभत्त या रूप क्या है वहाँ जो चमक वो ये जो में जो पीतत्व तो है वो तो नैमित्त है ना? का हाँ जो पीत द्रव्य का द्रवत्व वो नैमित का द्रवत्व है तो नैमित्त तो है उसमें पीत वर्ण का बात नहीं है वहाँ पीतवर्ण नैमित न पीतवर्ण नैमित का, पीत का क्यों है मतलब आप कहेंगे कि पाक पाकज अनित्यम उस दृष्टि से नैमित का वो परिवर्तन हो उसे कोई बात नहीं है सुबर्ण सुवर्ण में नहीं होता अर्थात तो, पाकजम अनित्यम किंतु जैसे कहेंगे पृथ्व्याम रूपादि चतुष्ट पाकजम अनित्यम और अभी आप ले लीजिए कि पृथ्वी हो गया कोई एक पदार्थ मान लीजिए ये जो काष्ठ ये पृथ्वी है तो उसमें जो रूप है पाकजम अनित्यम और अभी अब काष्ठ को ले करके आप अभी सूर्य किरण में रख दिए तो आधा घंटा के अंदर वो पाकजम अनित्यम उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा क्यों नहीं होगा हम पाकजम तो किए तो इसी प्रकार की अर्थात पाक जो कहने से जितना पाक होने से रूप परिवर्तन होना चाहिए उतना पाक हो नहीं हो रहा है इसलिए वो तो अलग विचार है अभी वो रूप वाला होने से वायुवादी सु अनंतर भावात वो वायुवादी जो प्रतिबंधक है वो वायुवादी नहीं होगा प्रतिबंधक जो है वो जलो नहीं होगा प्रतिबंधक जो है वो वायुवादी नहीं होगा नहीं होगा तो तेजसत्व सिद्धि वो तो तेजस होगा नैमितिक द्रवत्व का अधिकरण तलत्व अनुपति जो प्रतिबंधक है वो नैमितिक द्रवत्व का अधिकरण है क्योंकि उसको पिघलने से पहले वो था नहीं वो पूरा कठिन था अगर जल जैसा सांसिधिक द्रवत्व होता तो पहले से भी पिघला हुआ रहता किंतु तो नहीं था अर्थात तो अभी यहां जो प्रतिबंधक है वो नैमित का वाला है सांस्तिक द्रवत्व वाला नहीं है गया, इसलिए नैनीतिक वाला है तो वो प्रतिबंध का कौन है कहते हैं वो तेजस ही है इस प्रकार की सिद्ध है तो तेजस है अर्थात ये जो सुवर्ण अंश हो गया वो तेजस्व है तो वहाँ दो चीज मिले हुए हैं एक पार्थिव अंश जिसमे वो पीतरूप है एक सुवर्ण अंश जिसमें वो चाकाचक्य है ये दोनों है तो ये अलग अलग हो गए और जो पार्थिव अंश हो गया उसका द्रवत्व नाशन नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये जो तेजस अंश है ये प्रतिबंधक बनकर के है तेजस अंश ये नैमित द्रवत्व वाला है क्योंकि पहले नहीं था द्रवत्व बाद में हो गया ये प्रतिबंधक सिद्ध होता है अच्छा नहीं था हाँ अभी क्या है ये जो प्रतिबंधक है ये पृथ्वी क्यूँ नहीं होगा वो जलन नहीं होगा क्योंकि नैमित का द्रवत् आश्रय हुआ वो वायुवादी नहीं होगा क्योंकि चाकाचक्य रूप वाला है किंतु वो पृथ्वी क्यों नहीं होगा वो प्रतिबंधक अभी जो पीत द्रव्य है वो क्या है पृथ्वी और प्रतिबंधक भी अगर पृथ्वी होगा तो दोनों मिलकर के पृथ्वी हो गए अत्यंत अनल संयोग होने से उनका द्रवत्व तो नाश हो जाना चाहिए जैसे घृत किंतु यहाँ नाश नहीं होता है इसलिए मानना पड़ेगा कि ये जो प्रतिबंधक है वो पृथ्वी नहीं है अगर पृथ्वी होता अत्यंत संयोग हो से नाश हो जाना चाहिए था नहीं हुआ इसलिए प्रतिबंध पृथ्वी नहीं होगा तो ठीक है अभी जो सुवर्ण है वो आपका निश्चय हुआ कि तेज से होगा होने से आपको गर्म लगना चाहिए क्योंकि उष्ण स्पर्शबद तेज सिद्धांत कह रहे हैं दस्य उष्ण स्पर्श और भास्वर रूपयोर योग उपस्तंभ क पार्थिव रूप, रूप स्पर्शाभ्याम प्रतिबंधात तो अनुपलब्धि उसमें अगर तेजस है तो उसमें उष्ण स्पर्श होना चाहिए और भास्वर रूप होना चाहिए भास्वर अर्थात तो पर प्रकाशक सुवर्ण दूसरों का भी प्रकाश कर देना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है कहते पार्थिव रूप और स्पर्श के द्वारा प्रतिबद्ध हो गया उसके साथ पार्थिवश मिला हुआ है पार्थिव का जो रूप है और पार्थिव जो स्पर्श है ये दोनों के द्वारा वो सुवर्ण अंश जो तेजस अंश वो प्रतिबद्ध हो गया अर्थात ये पार्थिव अंश अधिक है उसमें तस्मात सुवर्णम तेजसम इति सिद्धम सुवर्ण पृथ्वी अधिक है तेजस तो ता कम है उपस्तंभ अर्थात आश्रय कौन सा है ऐसा वो पृथ्वी है मिट्टी है अर्थात सुवर्ण जो है वो पृथ्वी ही है पृथ्वी अधिक अंश है तेज तो से कम अंश है और वो पृथ्वी अंश जो अधिक है उसी में ये पीत रूप है उसी में यह कठिन स्पर्श है और उसी में गुरुत्व है ये सब उसी में ही है और उसमें न न तेजो अलग है दोनों मिलकर के है अधिकरण क्यों उसका मानना है जैसा हम कहेंगे कि आप हल्दी में ये जो पत्ता है ना हरा पत्ता उसको चूर्ण करके ये हल्दी में मिला देते हैं आजकल ये सब जो केमिकली पाउडर उपलब्ध होता है ना ये जब मतलब 40 साल पहले ये जो पंचक इत्यादि में ये सब रंग डालते हैं अर्थात जो कार्तिक महीना का ये होता है ना पूर्णिमा उससे पहले ये सब जो तुलसी का जो चौराही होता है वहां सब रंग डालते थे पुष्प मतलब ये चित्र ये सब करते हैं ना कहीं कहीं गोशाला में कभी कभी बनाते थे ये तो आजकल सब ये कुछ पाउडर इत्यादि मिल जाता है उस समय में 100% नेचुरल व्यवहार करते थे अगर जो हल्दी रंग व्यवहार करना है तो वो हल्दी पिसा हुआ हल्दी और अगर हरा रंग व्यवहार करना है तो पत्ता को सूखा करके जैसे हम लोग नीम का पत्ता करते है ना सूखा करके उसको चूर करके व्यवहार करेंगे और काला ये जो अंगार होता है लकड़ी जलने के बाद उसको चूर मतलब ये करके हिंदुस्तान में कूट करके उसका 100 परसेंट नेचुरल होता था ये धीरे धीरे फिर ऐसे पाउडर पाउडर तो हम लोग बहुत बाद में देखे नहीं तो पूरा नेचुरल होता है। और ये जो सफ़ेद वो तो चावल को पीसते थे ये करके गिलाते करके, करते थे तो ये जब आप वो हल्दी को और वो पत्ता चूरणों को मिला देंगे उसका एक अलग कलर हो जाएगा अभी ये जो आ, उसमें जो हल्दी अंश रहा वो क्या पत्ता चूर्ण का क्या वो अधिकरण बनेगा वो दोनों अलग अलग स्थान पर है ये कोई किसी का अधिकरण नहीं होता है वो अलग अलग है मिलकर के अलग कलर कैसा दिखते हैं वो सब अधिक विज्ञान विचार करने वाला हमारा चक्षु का सामर्थ्य नहीं है हल्दी में उसमें कण है दियणु त्रियाणु को जो भी कह सकते हैं जो पत्ता चूर्ण का कण है दोनों का रंग अलग अलग है हमारा चक्षु इतना कमजोर है वो दोनों को अलग नहीं कर पाता है वो मिल जाता है तो ये वहां वो अधिकरण नहीं इसी प्रकार की यहाँ भी सुवर्ण और पार्थिव मतलब तैजस पार्थिव ये दोनों वहां मिले हुए हैं कोई किसी का अधिकरण नहीं है जिसका धर्म उसमें है किंतु ये पार्थिव अंश वहां अधिक हो जाने से सुवर्ण अंश वहाँ अभिभूत हो जाता है दब जाता है तो पार्थिव अंश का हो गया पीत रूप कठिन स्पर्श गुरुत्व ये सब अधिक हो गया चाकाचक्य क्या है ना उसमें सुबह सुवर्ण जो तेजस हुआ उसमें भाषो शुक्ल रहेगा वो भाषोर शुक्ल पूरा भाषोर नहीं हो पाता है खाली उसका थोड़ा चाकाचक्य क्योंकि पीत रूप उसको थोड़ा दबा देता है उसको कहते हैं अर्थात कर देता है थोड़ा दबा देता है आश्रय हाँ तो तो उपस्तम्भ का जो पार्थिव रूप उपस्तम्भ का अर्थात यहाँ उसका आश्रय आश्रय कहने का अर्थ है कि उपस्तम्भ का शब्द कहते है कि जिसके द्वारा जिसके साथ मिलकर के चलता है किंतु तो उसके द्वारा ये दब गया सत्व रज तमो मिलकर के चलते हैं किंतु तो जहां कहते हैं कि रजतम उपस्तंभों का सत्व अथवा सत्व उपस्तंभों का रजस्तम अर्थात सत्व वहाँ प्रधान बनकर के रहा है बाकी दोनों गौण हो गए तो प्रधानों को उपस्तंभ को कहा जाता है उपस्तंभों को नाना अर्थ में वहाँ धातु है स्तभु स्टभु स्टभु धातु का अर्थ हो जाता है स्टभि स्टी धातु का अर्थ हो जाएगा जो स्तंभे है सूत्र है ना एक और स्टभ एक धातु है तो इसका अर्थ होता है कि रोधन आश्रय जो है वो आश्रितों को घिरने नहीं देता है रोधन करता है किंतु यहाँ उपस्थम का अर्थ आश्रय नहीं लेकर रोध का ले लीजिए। पार्थिव अंश रोध को हो गया तेजस तो अंश का तो यहाँ रोध का अर्थ ले लीजिए आश्रय अंश क्योंकि आश्रय होगा तो अधिकारण अर्थ फिर आएगा यहाँ रोध का ले लीजिये तो अवरोधक क्या थी रूप दवा दिया अर्थात वो रोध रोधन कर दिए तैजस को तस्मा सुवर्ण तैजसम सिद्धमे आगे बायुकायुका पढ़िए वायु वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु ये लक्षण कह दिया तो रूप रहित स्पर्शवान दो अंश हो गया लक्षण में न्याय न्यायोधन में एवं पृथ्वीयादि त्रिक निरूपय वायुं निरूपयती पृथ्वीयादि त्रिक तीन इनका निरूपण करके वायु का निरूपण करते हैं त्रिकम ये संख्या से कौन प्रत्यय हो जाता है संज्ञा संघ सूत्राध्ययन कौन प्रत्यय होता है संख्या यहाँ संज्ञा संघ पंचकम् बनता है पंचक यहाँ त्रिक यहाँ पृथ्वी आदि त्रिका संघ संख्या एवं पृथ्वी आदि त्रिक निरूप्य निरूपण कन संख्याया हा, कन वो संख्या अर्थ संख्याया संघ कहने वाला और प्रकृति प्रत्यय कहने वाला संख्याया या अति सदनताया कन तदित में अर्थ कहने वाला सूत्र अलग होगा प्रकृति प्रत्यय कहने वाले अलग होंगे तो कन प्रत्योग करता है तो संख्या या अति सदनताया कूत्र से कन प्रतियोग अच्छा निरूप्य क्या चीज निको हो गया त्रयाणाम संघ समुदाय अर्थ में यहाँ पे संघ आप त्रय कह सकते थे अवयव अर्थ में तयव करके अवयच यहाँ त्रिकोण कह निरूपय निरूपण करके त्वा को लियप हुआ वायु निरूपय थी वायु का निरूपण करते हैं रूप रहित्व तो सती स्पर्शवत्व वायर लक्षण मूल में कहे रूप रहता स्पर्शवान तो ये कहते हैं रूप रहित्व सती स्पर्शवत्व सती तो कहाँ से ले गा? कहते हैं सती सप्तमिया विशिष्टार्थकत जो सती सप्तमी है वो विशिष्टार्थ क्या होती है तो सती सप्तम्या विशिष्टारप्तमी षी हटा देंगे तो सती सप्तमी सती सप्तमी विशिष्ट अर्थिका अर्थात सती जहाँ लगा देंगे वो विशिष्ट को कह देगा तो क्या विशिष्ट कहते रूप रहितत्व तो विशिष्ट स्पर्शवत्व विशिष्ट आ गया तो रूप रहितत्व तो सती सती का अर्थ हो गया विशिष्ट इसलिए रूप रहितत्व तो सती रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम ये वायु का लक्षण हो गया अभी रूप रहित और दूसरा हो गया स्पर्शवत्वम और स्पर्शवान इस प्रकार हुआ रूप रहित तो रूप रहित वायु है और उसमें क्या धर्म रहेगा रूपरहित रूप रहितत्व रूप रूप का अर्थ रूपा भाव है भाई में रूपा भाव रहेगा तो रूप रहित्व विशिष्ट रूप रहितत्व के जगह में लिख दिया रूपा भाव क्या लक्षण हो जाएगा हो तो जाएगा तो रूपा भाव प्रतियोगी कौन है रूप प्रतियोगिता किसमें रहेगी प्रतियोगिता का अवच्छेद रूपत्वावच्छिन्न तो कौन होगा प्रति प्रतियोगिता तो वचिन्न हुआ प्रतियोगिता तो रूपत्वावच्छिन्न बच्छिन्ना प्रतियोगिता यश अभाव कौन सा अभाव है वो रूपाभाव भाव तो रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो आपका रूप और ही तत्व का अर्थ हो गया अर्था रूपा रूपाभाव अभी रूपाभाव के स्थान पर लिख दीजिए रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होगा भाव को क्या कहेंगे घटत्वावच्छिन्न अभाव घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तो का अभाव कहने से पटाभाव होगा क्या तो इसलिए और घटाभाव कहने का जरूरत नहीं घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इतना कहने से हो जाए क्योंकि घटत आएगा इस प्रकार रूपा भाव को क्या कहेंगे और आगे विशिष्ट स्पर्शवत्व पूरा लक्षण क्या हो जाएगा एक नंबर टिप्पणी में दिया <coughs> सामान अधिकरण संबंध है न उसको छोड़ दीजिए आगे रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्शवत्व ये लक्षण हो गया अभी रूप रहित भी वायु है स्पर्शवान भी वायु है अभी वायु में रूपा भाव भी रहेगा और वायु में स्पर्शवत्व भी रहेगा अभी ये स्पर्शवत्व में रूपाभाव भाव किस समझ से रहेगा वायु में स्पर्शवत्व रहा वायु में रूपाभाव रहा तो दोनों समानाधिकरण हुए दोनों समानाधिकरण होने से उसमें क्या धर्म आएगा समानाधिकरण तो अभी रूपवत्व में समानाधिकरण्य आया किसका समानाधिकरण्य अच्छा अच्छा उल्टा कह गया स्पर्श तत्व में सामानाधिकरण आया रूपा भाव का तो स्पर्श तत्व में जो सामानाधिकरण आया ये रूपा भाव के चलते ही आया इसलिए रूपा भाव स्पर्श तत्व में किस संबंध से रहेगा सामानाधिकरण से जिसके चलते जिसमें जो धर्म आता है ये जब जाएगा तो उसी संबंध से रहेगा इसलिए अभी रूपा भाव स्पर्श में किस समन्वय रहेगा इसलिए सामान अधिकरण्य सम्बंध है न रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श में हो जाएगा तभी तो पूरा लक्षण क्या हो जाएगा सामान अधिकरण्य सम्बंध न देखिए मूल लक्षण कितना था रूपा भाव विशिष्ट स्पर्शवत्वम इतना था अभी रूपा भाव विशिष्ट स्पर्शवत्वम रूपाभाव स्पर्शवत्व में किस समझ से रहता है तो सामानाधिकरण संबंध है न रूपाभाव विशिष्ट ना सामानाधिकरण्य सम्बंध है न रूपाभाव विशिष्ट स्पर्शवत्वम इतना हुआ अभी रूपा भाव के स्थान पर आप उसका पूरा अर्थ लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा पूरा लक्षण सामान्य संबंध है न रूपत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्शवत्व वही दे दिया रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्शवत्व ये तो हो गया था विशिष्ट जब हुआ अर्थात विशेषण उसमें आया विशेषण किस संबंध से आया इसलिए कहते हैं की सामान अधिकरण्य संबंध से आया सामान अधिकरण्य संबंध न रूपत्वावच्छेन प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्श इति पाठांतर विशिष्ट का अर्थ है कि एक विशेष में एक विशेषण आ गया तो विशेषण से युक्त होने से उसको विशिष्ट कहते हैं उसको कहना पड़ेगा जैसे भूतलम था अभी वो घट विशिष्ट भूतलम हो गया तो कहें घट विशिष्ट भूतलम कहना संबंधन होगा संयोग संयोगन इसलिए कहना पड़ेगा संयोग का संयो संबंधन घट विशिष्ट भूतलम कहना पड़ेगा। कहा छह प्रकार की संबंध है वो सन्निकर्ष है वो तो प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष है वो अलग है अच्छा आगे विशेषण अंश अनुपाद ने कितना कहेंगे लक्षण स्पर्शवान कहाँ जाएगा और अतिव्याप्ति कहाँ होगी पृथ्वी आदि में अति हो जाएगी तो विशेषण अंश अनुपाद आने स्पर्शवत्व मात्र से लक्षण स्पर्श तत्व में इतना ही लक्षण होगा तो पृथ्वी आदि त्रिके अतिव्याप्ति पृथ्वी आदि त्रिकोण कौन है तेज वो सब स्पर्शवान है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा तथा स्पर्शवत्व सत्वा वहाँ भी स्पर्श है अतस्तदारण आय विशेषण उपादान विशेषण क्या देंगे रूप अभी कहते हैं तावन मात्र उपादान है खाली रूप तो कह दीजिए रूप वायु तो कहने से क्या होगा आकाश आदि में सब अति हो जाएगा आकाश आदो अति तथापि रूपरहित्व सत्व आकाश में भी रूप तत्व है अत तदवार विशेष उपादान इसलिए आकाश आदि में अतिव्याप्ति व्याप्ती वारण करने के लिए विशेष्य विशेष्य क्या है अच्छा। स्पर्श श्चारस्पत। ये देना पड़ेगा अभी आकाश आदि में पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति हो गया गए अतिव्याप्ति नाम अतिव्याप्ति का लक्षण क्या कहे थे पहले कहते है अलक्ष्य लक्षण सत्वम अर्थात अलक्ष्य वृत्तित्व किंतु लक्ष्य वृति होना चाहिए खाली अगर अलक्ष्य लक्षण सत्वम कहेंगे असंभव में भी जाएगा इसलिए वहां लक्ष्य वृत्तित्व सती है लक्ष्य वृत्ति यथा गो हो श्रृंगित्व लक्षण कृतम चेत गो का लक्षण श्रृंगित्व करेंगे लक्ष्य में जाएगा जाएगा, जाएगा और अलक्ष्य में भी जाएगा कृतम चेत लक्ष्य भूत गो गो भिन्न महिषाद अति व्याप्ति क्यों तथा तो श्रृंगित्व से वो लक्ष्य हो गया वहाँ भी श्रृंगित्व विद्यमान होने से अति अतिव्याप्ति अव्याप्तिर नाम अभ्याप्ति का क्या लक्षण कहा गया था लक्ष्य लक्ष्य का देश अवृतित्व वो दोष है लक्ष्यक देश वृतित्व वो दोष नहीं है लक्ष्यक देश वृत्तित्व लक्ष्य देशे, देशे अर्थात तो लक्ष्यता अवच्छेदूत कोचिल जो लक्ष्य होगा उसमें लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा तो लक्ष्यता अवच्छेद लक्ष्य का सर्वत्र रहेगा ना कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा अगर हम गो को लक्ष्य बनाएंगे लक्ष्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा गोत्व गोत्व सकल गो में रहेगा तो लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रय संपूर्ण लक्ष्य होगा अभी कहते हैं लक्ष्यता अवच्छेद आश्रयभूत कुचित लक्ष्य लक्षण असत लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रय हो गया संपूर्ण लक्ष्य किंतु उसका कुचित अंश में लक्षण असत्वम यह अव्याप्ति है क्वचित अंश में तो रहेगा कुचित अंश में नहीं रहेगा अगर कहीं भी नहीं रहेगा तो असंभव हो जाएगा इसलिए कहते हैं कुचित अंश नहीं रहेगा यथा गोर नील रूपवत्व लक्षण कृतम चेत् गो का लक्षण कहेंगे नील त ये नील गो में जाएगा और श्वेत गो में श्वेत गो में लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा? रहेगा गो तो लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा नील गोर नील रूपवत्व लक्षण कृतम चेत् लक्षता अवच्छेद का आश्रय भूत श्वेत ग जो श्वेत गो है वो लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रय है तो वहाँ अव्याप्ति क्यों तत्र नील रूप अभावत वहाँ नील रूप नहीं है श्वेत में असंभव नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि कुछ अस, अस, असत्व लक्ष्य मात्रे लक्षण नहीं रहेगा मात्र अर्था संपूर्ण कहीं भी लक्ष्य में लक्षण नहीं रहेगा यथा गोर एक सफवत्व लक्षण कृतम चेत तो गो सामान्य से द्विशवत्व न सकल गो द्वे सफ वाले है एक सफवत्व एक सफवत्व गो में कहीं रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो कूत्रापी असत्वात इसलिए ये लक्षण अगर एक सफवत्व में गोर लक्षण कहेंगे तो असंभव द्वोसग्रस्त होगा अतिव्याप्ती अव्याप्ति असंभव नाम निष्कृष्ट लक्षणानी तु इसका निष्कृष्ट लक्षण कहते हैं अतिव्याप्ति ये क्या चीज मतलब है मतलब अभी एक दोष है ये दोष कहाँ रहता है किस का दोष है ये लक्षण का अर्थात लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आना चाहिए तो अतिव्याप्ति क्या चीज है जो कि लक्षण में आएगा हम कह दिए कि लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्व ये जो लक्षण है वो लक्ष्य में रहता है जहां अतिव्याप्ति कहते हैं लक्ष्य में रहता है तो लक्षण लक्ष्य वृत्ति हो गया तो लक्षण लक्ष्य वृत्ति लक्षण में क्या आएगा लक्ष्य वृत्ति लक्षण अलक्ष्य वृत्ति भी हो गया तो लक्षण में क्या आएगा अलक्ष्य वृत्तित्व तब हम कहते हैं कि लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष वृत्तित्व इस प्रकार कहते हैं तो इसका निष्कृष्ट लक्षण भी कहते हैं अर्थात लक्षण में ये दोष आना है अच्छा अभी गो का लक्षण क्या कहते हैं जैसे अतिव्याप्ति हो जाती है श्रृंगित्व तो हटाने से क्या है श्रृंगी श्रृंगी का विग्रह क्या है श्रृंगी कैसे कहेंगे श्रृंगी किसको कहेंगे श्रृंगम अस्ति इति श्रृंगी तो श्रृंगम अस्ति इति श्रृंगी अभी श्रृंगी में क्या धर्म रहेगा श्रृंगित्व ये श्रृंगित्व का क्या अर्थ है श्रृंग अभी श्रृंगित्व लक्षण करते हैं अर्थात श्रृंग ही यहाँ लक्षण होता है अभी श्रृंगित्व हो गया लक्षण वो श्रृंगित्व लक्षण गो में रहेगा गो हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्यता किस में रहेगी कौन है गो लक्ष्यता रहेगा गो में लक्ष्यता अवचगो क्या होगा गोत्व अभी गो में गोत्व तो रहा रहा और गो में श्रृंगित्व तो रहेगा रहेगा श्रृंगित्व तो हमारा लक्षण है तो अभी गो में श्रृंगित्व तो भी है और गो में गोत भी है श्रृंगित्व तो का अर्थ हो गया लक्षण अभी श्रृंगित्व तो में गोत्व तो किस समय से आएगा तो अभी ये श्रृंगित्व तो में गोत्व तो का सामान अधिकरण नहीं आया आगे? तो गोत्व सामानाधिकरण्यम इसमें आया पहले श्रृंगित्व में अच्छा दूसरा है कि ये जो श्रृंगित्व है वो में रहेगा महिष में गोभेद रहेगा वो गो गोभेद रहेगा तो अभी में श्रृंगित्व भी रहा गोभेद भी रहा अभी गोभेद श्रृंगित्व में किस समय से रहेगा समानाधिकरण समन्न अभी श्रृंगित्व में गो भेद समन्व से आया और पहले श्रीत में क्या समानधिकरण समन्वय आया था गो तो आया था तो हम कहेंगे कि की गोत् सामानाधिकरण सती गोत् समिकरण सती भेद सामानधिकरण्यम गोत् सामान अधिकरण्य आएगा श्रृंगित्व में और गो भेद का सामान अधिकरण्य आएगा तो श्रृंगित्व में दो अंश आया क्या क्या आया तो, तो मिलाकर के कहने से श्रृंगित्व में क्या आया दो अंशों को मिलाकर के बीच में सती कहना पड़ेगा करणी सती क्या कहे अब दो अंश आएगा तो सामान अधिकरणीय होने से समान अधिकरण्य गो सामान अधिकरणीय अगर साह देंगे तो सही कर रहे हैं फिर तो नहीं होगा दोबारा हम ये आएगा दो अंश आएगा गोत्व तो सामानाधिकरण सती गो भेद सामान्य आया श्रृंगित्व में आया तो ये श्रृंगित्व तो हमारा लक्षण है ये लक्षण में ये चीज आया यही हुआ अतिव्याप्ति क्योंकि ये घटना घट रहा है अभी तो श्रृंगित्व तो गो में भी रहा और महिष में भी रहा ये हमारा अतिव्याप्ति है ऐसा स्थिति होने से श्रृंगित्व तो में गोत्व सामान अधिकरणी सती गोत्व सामान अधिकरणीय सती गो भेद सामानकरण्यम ऐसे दो अंश आए ये जो गो भेद है इसका प्रतियोगी कौन होगा गो भेद का प्रतियोगी गो हो जाएगा प्रतियोगिता किस में रहेगी गो में, में। प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन होगा गोत्व तो गोत्व से अवच्छिन्न कौन हुआ तो अवच्छिन्न जब होगा प्रतियोगिता रक्षता ये सब को ध्यान देंगे तो अभी गोत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये किसका प्रतियोगिता है गो भेद का तो अभी गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क कौन है गो भेद तो इसलिए हमको अभी गो भेद नहीं कर खाली भेद कहने से चलेगा क्योंकि हम गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद कहते हैं गो भेद का अर्थ हो जाएगा गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसका सामान नहीं आया तो गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानकरण्यम किसमें आया ये श्रृंगितों में श्रृंगितों में क्या आया गया गोत भेद भेद का भेद नहीं आया भेद का समान नहीं आया क्या आया किसमें आया और पहले क्या आया था तो अभी मिलाकर के कहिए समान अधिकरण सती गो तो समान अधिकरणीय सतीय छिन्न प्रतियोगिता अगर सा कहते हैं तो समानाधिकरण्यम सौ कहेंगे तो, तो कह कहें सकते हैं सामानाधिकरण स्वयं करेंगे तो गोत्व सामान्य गोत्वा गोत्न्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण ये आया सिंगित्व में धूम से आ गया अभी हमारा लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य था किस में में, गो में लक्ष्यता का अवच्छेद क्या है तो अब पहले लक्षण कहते मतलब अतिव्याप्ति कहते थे कि गोत्व सामान अधिकरण सा, गोत्व सामान अधिकरणीय सती प्रतियोगिता का भेद सामान अधिकरण्य अभी गोत्व के स्थान पर लिख दीजिए लक्ष्यता अवच्छेद का जो गोत्व है लक्ष्यता अवच्छेद है तो हो जाएगा लक्ष्यता अवच्छेद का समान लक्ष्यता अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, का भेद सामानाधिकरण्यम खाली गोत्व के स्थान पर आप लक्ष्यता अवच्छेद का लिखेंगे तो ये लिख करके ये आपका होम टास्क ये देख करके फिर आएंगे कल फिर विचार करेंगे कठिन है कल फिर दोबारा विचार करेंगे आप तो अब तक तो उनके साथ विचार करके देख लीजिए हमको अभी थोड़ा आगे जाना है आप यहाँ तक समझ गए वो तो बैठाना है वो तो कागज में लिख करके कर सकते हैं यहाँ तो कभी विचार करिए हाँ ओम शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र